गायत्री छंद है परमात्मा ऋषि ही अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग है हम ओंकार मंत्र जपेंगे उसकी छंद गायत्री है उसके खोजने वाले ऋषि भगवान नारायण है और देवता अंतर्यामी परमात्मा जो ब्रह्मा विष्णु महेश का अंतरात्मा वही हमारा अंतर दो तीन मिनट होठों से जपो दो तीन मिनट कंठ से और फिर हृदय से दस मिनट के बाद सुरेश ओंकार का गुंजन कराएगा नौ मिनट में नहीं कराएगा जप चालू करो आज बिल्कुल पावरफुल बनना है विकारों के दास नहीं बनना है ये दस मिनट का जप करने के बाद ओम अर्यमा नमो ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ता है इंद्र संयम में दृढ़ता है सच्चाई में मनुष्य जन्म सफल करना है बच्चों के मोह ममता में पैसे के मोह ममता में मरने के बाद तुच्छों के भटकना नहीं है अपना ईश्वरत्व तो जगाना इसी जन्म में